सीखना चाहिए ठीक उच्चारण करके जहाँ दीर्घ है है सुनो रस्व दीर्घ थोड़ा ध्यान रखो दीर्घ को लंबा उच्चारण होता है को आ, उसका होगा को लंबा कर कर, वो नहीं होगा। करना कर दो तो गलत हो जाएगा किमे वे वे दीर्घ है किमे वे इंद्र नहीं कि विवे इंद्रजाल ऐसे करना पड़े से तो स्पष्ट होता है क्या बनना है नहीं तो पता नहीं चलेगा क्या बोलते हैं सबको मालूम होना चाहिए आप क्या बनना बोलते हैं उच्चारण भी स्पष्ट हो आवाज भी हो अभ्यास करना श्लोक धीरे धीरे आप लोगों को देखो एक एक श्लोक याद करना ज्यादा श्लोक याद नहीं करो ठीक उच्चारण करे करो सिक्ख करे ठीक हो जैसे पास किस सुना बार बार ऐसा आप ब्रह्मांड ब्रह्मचारी है वो उच्चारण करता है ऐसे आपसे सुना दो तीन बार एक श्लोक दिन में भी ठीक घुसारण करो ऐसे महीना दो महीना आप करो तो आगे धीरे धीरे सब हो जाएगा जब मस्तक कर दिया ना मस्तक पूरा दुको तो, मस्तक कर दिया तो वो चंद भंग हो जाएगा ऐसे पूरा देख करना है अभ्यास करो हिंदी में तो, तो ही कर देते ऐसा और संस्कृत पढ़ते तो, तो सीखना पड़े अभ्यास करो तो हो जाएगा वो नहीं करो तो ऐसे चलता रहेगा जो नहीं करते हैं काशी में देखो बड़े बड़े विद्वान है उनका चलता है उधबुढ़ा को कहेंगे उधबुढ़ा उधबुढ़ा को कही ऐसे मस्त मस्त ऐसे वस गलत कहीं समझ नहीं आएगा देखो उथ सांप्रदायिकाना वाक्यम में संवादी इस अर्थ में संप्रदाय में स्थित जो गुरु शिष्य परम्परा से जिनकी विद्या प्राप्त हुई ऐसे जो विद्वान है उनके वाक्य को संवाद कहते सम्मति दिखाते है अचिन्त खलु ये भावा, भावा रूपाम रूपाम। ना तर्केशोज अचित्यरचना मनसा जगत् खलु खलु भावा न रचना रूपं, मनसापी जगत ये भावा ये भावा जो पदार्थ अचिंत्य है तर्क तर्क से उनको नहीं घटाए तर्क के द्वारा निश्चय नहीं होगा जो अचिंत्य है तर्क करके उसको क्या निश्चय कर सकते हो अचिंत्य रचना रूपम मनसापी अचिंत्य रचना रूपम खाल जगत ये जगत अचिंत्य रचना रूपम अचिंत्यम रचना रूपम यश्य इसके रचना का स्वरूप अचिंत्य जगत का मन से भी चिंता नहीं हो सकता है ये जगत निर्विशेष शुद्ध ब्रह्म नाम रूपये उससे ये सारा जगत कैसे बन जाएगा कहाँ से आएगा इतने इतने बड़े बड़े पर्वत आ आगे देखो बद्रीनाथ जाते समय कितने बड़े बड़े पर्वत एक पर्वत पत्थर में एक पर्वत तो निर्विशेष ब्रह्म में कहा से आ गया ये विचार करने पर कहेंगे जल से पृथ्वी निकला जल से ये बड़े बड़े पत्थर पृथ्वी कैसे आ गया आकाश से वायु वायु से तेज तेज से जल जल से पृथ्वी और कहाँ आकाश ये बड़े बड़े पहाड़ कैसे निकल गया ये सब विचार करने पर मनुष्य आपकी अचिंता रचना रूप तर्क के द्वारा क्या सिद्ध होगा ओ मनसा नव जगत करो जगतो चिंत्यरचना माया मायतम जगत में अचित्यरचना सिद्ध हो जाए माया में क्या आया शक्ति अचिन्चनाशक्ति बीज मेत निश्चिनु मै बीज तैक सुषुक्तावनुभूयसे रचना शक्ति यस्य बीजस्य रचना शक्ति तद्बीज बीज कारण में शक्ति रचना रचना रचना शक्ति यस्य बीजस्य शक्ति अचिंत्याचनाशक्ति रचना शक्ति तब्बीज असो अचिन्चनाशक्ति च वह बीज है जो अचिंत्य रचना शक्ति वाले बहुब्रिकन से शक्ति वाला हो जाएगा अचिंत्य रचना शक्ति वाले बीज को माया ऐसा निश्चय करो वो रचना शक्ति अचिंत्य है ऐसे शक्ति वाले जो बीज कारण उसको माया कहते ऐसा निश्चय करो माया बीजम तदेव एकम वही माया ही बीज है जगत का कारण है तदेव एकम सूह सवस्था में जो अज्ञान अनुभूत होता है वो ही माया माया है। है। अवस्था में नकिंचित उठने पर कहते हैं से सिद्ध होता अज्ञान अज्ञान। का अनुभव हुआ था सर्व बीज कारण जगत का कारण टीका में अचिंतरचना रचना शक्तिमत कारण अचंत्य रचना शक्ति वाले जो बीज है कारण वही माया ऐसा निश्चय करो न कारण ऐसा कारण माया है जगत का कारण कहा गया तदे माया बीजम तदेव एकम सुसुत अनुभत है में अनुभव होता है सुश्रुति ही अवस्था में अज्ञान है वही कारण है जगत का कारण इसलिए कारण सर उसको कहते हैं आगे जागृत स्वप्न प्रपंच की उत्पत्ति उसी से होती है कथम तस्य जगत बीजत्व इत जो माया बीज कारण है वो जगत का कारण कैसे अज्ञान ऐसे कहते हैं जाग्रत जाग्रत तत्र जागृत्स्वन तत्र लीनम बीज इव लीनम इव जगतो द्रुम तस्शेषजगत वासना संस्थिता तत्र अज्ञान में जागृत स्वप्न जगत लीनम जागृत जगत स्वप्न जगत जागृत प्रपंच स्वप्न प्रपंच अज्ञान में लीन हो जाता है संस्वती में जागृत स्वप्न जगत लीन होता है बीज द्रम द्रुम वृक्ष जैसे बीज में है कारण रूप से है तभी से वृक्ष बनता है ध्रुव वृक्ष जिस प्रकार बीज में रहता है सूक्ष्म रूप से रहता है तभी उससे उद्भुत हो जाता है बड़ा बन जाता है ठीक इसी प्रकार अज्ञान में ये पूरा जागृत प्रपंच स्वप्न प्रपंच सूक्ष्म कारण रूप से रहता है तस्माद अशेष जगत वो वासना जगत की वासना संस्कार सूक्ष्म रूप से तत्र ज्ञान में माया रूप विजय में संस्थित सम्यक स्थित वासना रहते हैं जागृत तथा किम इतः तस्मात्ष्ट जगत संपूर्ण जगत जागृत स्वप्न प्रपंच लीन होता है ज्ञान में सस्वती कारण में लीन होता है जब फिर जगते हैं उसी अज्ञान से निकलता है फिर य तो जगत कारण माया तस्मात्त जगत का कारण माया होने से तस्म का अशेष जगत वासना तिथि मयाम तिषं संपूर्ण जगत की वासना संस्कार कारण रूप से तत्र त्रकायाम तिष्ट माया में रहते हैं तो जगत जगतो, वासना सारे जगत की वासना अज्ञान में है वही जगत का बीज ज्ञान माया कारण ही सुश्रुति में अनुभूत होता है तथोपि किम तत्र फिर क्या सिद्ध होता है इसे शंका से आगे उत्तर देते हैं या बुद्धि या बुद्धि चैतन्यं प्रतिबिंबती मेघा काशपदस्प्ट चिदाता बुद्धिवासना सारे जगत की वासना अज्ञान में है बुद्धि की भी वासना अज्ञान में है या बुद्धि वासना बुद्धियों का वासना बुद्धियों की वासना संस्कार कारण रूप से सूक्ष्म से है अज्ञान में, चैतन्य में प्रतिबिंबती जागृत काल में स्वप्न अवस्था में बुद्धि है उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब होता है स्वच्छ तो होने के कारण सुश्रत काल में बुद्धि लीन हो जाती है अज्ञान में कारण में लीन होने पर उस संस्कार रूप से बुद्धि रहती वासना रहती उसी वासना में बुद्धि के जो सूक्ष्म अवस्था है कारण रूप अवस्थान ता होता है मेघा का शब्द अस्पष्ट चिताभासु अनुता मेघा का शब्द मेघा का मेघ में जल जल में आकाश का प्रतिब होता है तो मेघ में जल होने से उसमें भी आकाश का प्रतिबिंब होगा अनुमान होता है पहला आया है घटाकाश जलाकाश मेघाकाश महाकाश चारैसे तो मेघाकाश है इसमें अस्पष्ट आकाश का प्रतिबिंब अनुमान से सिद्ध होता है ठीक इसी प्रकार बुद्धि में चैतन्य का प्रतिबिंब होता है जिसको कहते चिदा जैसे जल में आकाश चंद्र का प्रतिबिंब होता है ऐसे आपके अंतकर्ण बुद्धि में चैतन्य का <coughs> चैतन्य का प्रतिबिंब होता है चिदाभास। जैसे बच्चा घट के अंदर आकाश के प्रतिबिंब को दिखाता है घट में आकाश है ठीक इसी प्रकार आप अंतकर्ण को चैतन्य मानते में ही हूँ प्रतिबिंब है चिदाभास। यद्यपि आपका स्वरूप बिंब रूप है सर्वव्यापक है सबके अंदर बाहर आकाश जैसे स्थित है आपका ही प्रतिबिंब सबके शरीर में अंतकर्ण में होता है आप एक शरीर में एक प्रतिबिंबक में मान करके अज्ञान से बच्चा प्रतिबंब को कहता है आकाश घट के अंदर आकाश आकाश ऊपर है घट के अंदर जो आकाश भी है उसको नहीं जानता है इस शरीर के अंदर बाहर जैसे आकाश से चैतन्य है वो आपका स्वरूप है किंतु ये चैतन्य प्रतिबिंब चिदाभाष जो बुद्धि में है उसमें अहम बुद्धि होती आप उसके मान करके में मान करके सुखी दुखी है तो बुद्धि में चैतन्य का जैसे प्रतिबिंब होता है बुद्धि की वासना में अज्ञान में भी चैतन्य का प्रतिबिंब होगा बुद्धि संस्कार रूप से अज्ञान में रहने से बुद्धि की वासना जैसे मेघ में जलअस है जल में आकाश का प्रतिबिंब होता है तो मेघ स्थ जल में भी आकाश का प्रतिबिंब होगा जिसका नाम है मेघ पहले कहा गया है ठीक इसी प्रकार बुद्धि में चैतन्य का प्रतिबिंब होता है बुद्धि की वासना में है बुद्धि कारण अवस्थानम अज्ञान रूप से बुद्धि रहती है फिर उससे निकली उद्भुत होती है तो उसमें भी चैतन्य का प्रतिम्ब है मेघा का शब्द अस्पष्ट चिदाभाष अनुमीयता अनुमिति से निश्चय करनी चाहिए अस्पष्ट चिदाभाष अज्ञान में भी है यह बुद्धि नासु प्रतिबिंब अस्तित्व अस्त क्या आशंक्य अस्पष्टवादीतासनासु बुद्धियों की वासना अज्ञान में है उन्हें वासना में यदि प्रतिबिंब है चैतन्य का क्यों अनुभूत नहीं होता है यह तो श्या कहते अनुभव का विषय नहीं होता है अनुमान से निश्चय करो मेघाकाशवद अस्पष्ट चिदा भाषा अनुभूयता जैसे मेघाकाश अस्पष्टवन से अनुभूत नहीं इस जल में आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है मेघ में आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट मालूम नहीं होता है सब लोग कहेंगे मेघ है और मेघ में कह आकाश मालूम नहीं होता है ठीक इस प्रकार सुरस्ती काल में अज्ञान है उसमें बुद्धि की वासना है उसमें चिताभाष है अस्पष्ट चिताभाष अनुमिति से निश्चय करनी चाहिए तरी कु अनुमत अनुमिति के तौर निश्चय करे मेघाकाश को दृष्टान्त देकर के अज्ञान में अस्पष्ट सीधा का अनुमान करने के लिए कहा अभी शंका करेंगे जल घट में जल रखेंगे तो आकाश का प्रतिबिंब दिखता है इसलिए मेघ में जल होने से वहाँ भी प्रतिबिंब होगा तो अनुमान हो जाएगा और यहाँ कहीं चीदा का अनुभव नहीं होता है तो अज्ञान में बुद्धिवासना में चीताभाष का अनुमान कैसे करेंगे कोई दृष्टान होना चाहिए यहाँ तो जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है अरे मेघ वर्षा में जल आता है तो वहां भी जल है तो आकाश का प्रतिबिंब संभव है देखो टीका मन नेघांश उदक का अंश उदक जल है उसमें अस्पष्ट आकाश प्रतिम्ब बी स्पष्ट आकाश का प्रतिबिंब रहेगा तो तीय से घटोद से स्पष्ट आकाश प्रतिबिंबत तो क्यूंकि तटोदक घट में जो जल है मेघ जल के सजातीय है एक जल है जल तो जाती है घट में उदक रहस्य होता है उसमें आकाश का प्रतिब होता है स्पष्ट है स्पष्ट आकाश प्रतिबिंबत प्रतिब वाला हो गया घटोदक घटोदक है जो स्पष्ट आकाश प्रतिबिंब वाला है होने से उसी को दृष्टान्त देकर के घटोद को दृष्टान्त बनकर के मेघांशोदक में भी मेघा मेघाकाश अनुमान घटा मेघांशोद में भी आकाश का प्रतिब रहेगा मेघा मेघाकाश अनुमान हो जाएगा एक दृष्टान्त में है धूम निकलता है महानस से वन है व्याप्ति ज्ञान हुआ उसको दृष्टान्त बना करके पर्वत से धूम निकलता है तो वहां भी वन निश्चय अनुमान से होगा दृष्टान्त होने से यहाँ अज्ञान में अस्पष्ट चिदाभास का अनुमान करने के लिए कोई दृष्टान्त होना चाहिए यहाँ कहते दृष्टांत नहीं है यह तथा भी तो दृष्टांत अभा ऐसे चिदाभाष का दिखे जैसे घटर उद्योग में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है स्पष्ट इस इसी को दृष्टान्त बना करके मेघ उद... अंश उद्योग में भी आकाश का प्रतिबंब अनुमान से निश्चय हो जाएगा किन्तु तो अज्ञान में, में चैतन्य का प्रतिबिंब निश्चय करने के लिए कोई दृष्टान्त होना चाहिए तथापि तो उस प्रकार दृष्टान्त नहीं है कथम अनुमान होदय अनुमानिक उत्पत्ति कैसे होगी इतनी के यहाँ तक शंका हुई सिद्धांत कहता तो अत्रि दृष्टान्त संपादन है यहाँ भी ऐसे दृष्टान्त संपादन करने के लिए सिद्धांत कहता है उसे दृष्टांत को समझने पर अज्ञान में भी बुद्धि वासना में चैतन्य का आभाष सीधा भाषा का अनुमान हो जाएगा सा ेेण प्ररोहति प्ररोहति अतो चिदा भासो अत बुद्ध भासो विस्पष्ट प्रतिभासते प्रतिभासते प्रतिभासते प्ररोहति अतो चिदा भासो तबीज जो माया आत्म का बीज अज्ञान सुरस्वती में रहता है बुद्धि की वासना से चिदाभास भाष उसमें होता है आभाष विशिष्ट अज्ञान बुद्धि की वासना अज्ञान में है उसमें चिदाभास है वही अज्ञान जागृत स्वप्न अवस्था में बुद्धि जय रूप से परिणत हो जाती है केवल बुद्धि नहीं सारा जगत बुद्धि उसमें लीन हुई थी अज्ञान में जागृत स्वप्न अवस्था में बुद्धि उससे प्रकट हो जाएगी बुद्धि <misterius dh2> जब उससे निकलती है आभाष विशिष्ट ही बुद्धि आती है बुद्धि है तो चैतन्य का प्रतिम्ब अवश्य ही है आभाष विशिष्ट आभाषाभास चैतन्य सर्वत्र है सर्वत्र होने से बुद्धि अज्ञान से निकलते समय ही प्रतिम्ब चैतन्य के प्रतिम्ब युक्त ही निकलती है साभाषम एवं तद बीजम धी रूपण प्रारूहती अज्ञान है अज्ञान भी सीधा विशिष्ट है स विसित अज्ञान ही जो प्ररोहति परिणाम परिणाम को प्राप्त करता है अज्ञान बुद्धि बुद्धि रूप से परिणाम को प्राप्त करता है बुद्धि कैसे है चिदाभास विसित ही है चिदाभास के बिना नहीं चिदाभास साभास चिदा साजम आभास विशिष्ट माया अज्ञान ही धीरूपेण प्ररोहती बुद्धि रूप से प्ररोहति बुद्धि रूप से तो होता है अज्ञान अत बुद्धो चिदाभाष्ट प्रतिभा इसलिए चिदाभास भाषा बुद्धि में स्पष्ट मान होता है बुद्धि बुद्धि को इसलिए चेतन मानते हम निश्चिन्मी चिदाभाष स्पष्ट बुद्धि में अनुभव होने से चैतन्य तभी तो सब चैतन्य कहते चेतन क्यों कहते ये अंतकोण बुद्धि है चिदा उसमें है तभी चेतन कहते दीवार के अंदर बुद्धि है चिताभाष है बुद्धि में ही चिताभाषिता तो होगा नहीं दीवारों को नहीं नहीं नहीं चेतन कहते हैं पत्थरों को दीवारों को चेतन नहीं कहते यहाँ बुद्धि रूप परिणाम से बुद्धि जहाँ है अंतकरण चिदाभाष स्पष्ट दिखता है तब इसको चेतन कहते है चेतन अचेतन का भेद किसको लेकर के बुद्धि को लेकर बुद्धि के तहत चिदाभास पहले श्लोक आया सूक्ष्म को लेकर के चेतना चेतन पहले श्लोक अथ बुद्धा प्रतिभाषा इसलिए बुद्धि में चिदाभाष स्पष्ट भान होता है ठीक में चिदाभास विशिष्टम तदेव तो अज्ञान तद तो बीज अज्ञान है सा विशिष्ट अज्ञान ही बुद्धि रूपेण परिणाम बुद्धिरूप से परिणत तो होता है अज्ञान स्पष्ट होती वाला होता है जब बुद्धिूप से परिणत तो होता है एवं चेद अनुमान सूचितम सूचि एवं चेद चेद नहीं एवं एवं एवं च ठीक है चेद अनुमान अनुम सूचित है बीमता बुद्धिवासना चित् प्रतिबिंब्त भविमर् बुद्धि अवस्था बुद्धि बुद्धिवृत्तिबद्ध इति अनुमानम् पक्षे बुद्धि वासना बुद्धि का संस्कार जो अज्ञान में रहता है उसमें मता भिन्न भिन्न मत है सिद्धांति कहता उसमें चैतन्य प्रतिम्ब है शंका करने वाले कहता है उसमें चैतन्य प्रतिम्ब नहीं क्योंकि वाहन नहीं होता है विवादास्पद हो गया बुद्धि वासना उसको पक्ष बनाया साध्य करते चित्त प्रतिबिबत्व भविमर् चित प्रतिबिंबत्व साध्य है अज्ञान में जो बुद्धि की वासना है उसमें चित्त प्रतिबिंब रहेगा साध्य चित्त प्रतिबिंब चित्त प्रतिबिंबत्व हेतु तो क्या है बुद्धि अवस्था विशेषत्थ बुद्धि के अवस्था विशेष है जैसे बुद्धि का परिणाम बुद्धि वृत्ति है घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति है ऐसे अज्ञान में बुद्धि ली होती बुद्धि की अवस्था विशेष है संस्कार कारण रूप से रहना बुद्धि अवस्था विशेषत्व हेतु हुआ हे दृष्टान्त बुद्धिवृत्ति वृत्ति परिणाम बुद्धि का परिणाम जागृत काल में परिणाम पर होता है घट ज्ञान पट ज्ञान होता है वो बुद्धि का परिणाम है उसमें चिताभाष है चित्त प्रतिबिंब है युद्धि अवस्था विशेषत्व तत्र तत्व चित्त प्रतिबिंबत्व बुद्धिवृत्ति दृष्टान्त है बुद्धिवृत्ति दृष्टान्त में हेतु है बुद्धि अवस्था विषय सत्वम बुद्धि अवस्था विषय बुद्धि बुद्धिवृत्ति में है बुद्धि की अवस्था विशेष है ना नहीं हेतु रहा साध्य रहा चित्त प्रतिब रहा बुद्धि बुद्धिवृत्ति में घट ज्ञान पटे तभी तो उसको ज्ञान कहते हैं तो बुद्धि है जड़ उसका परिणाम को ज्ञान कैसे कहेंगे चित्त प्रतिबंब होने से बुद्धि के परिणाम वृत्ति को भी ज्ञान कहते घट ज्ञान पट ज्ञान क्या है अंतकरण परिणाम घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति चिदाभाष युक्त होने से उसको ज्ञान कहते हैं बुद्धि अवस्था ये सिद्ध हो गया अनुमान से अज्ञान में सुश्रुति काल में चाहे बुद्धि की वासना है उसमें चित्त प्रतिम्ब अवश्य होगा क्योंकि बुद्धि की अवस्था है जैसे बुद्धिवृत्ति एव जीवेश्वर मयिक्रुतिपा उपसंहर जीव और ईश्वर दोनों माया चैतन्य जीव और मयिक शुद्धचैतन्य जीवर मै तत्व पदका तत्पका पद लक्ष्या तो शुद्धचैतन्यकु तो तो माया के कारण है मयिक जीवा में भी में तो तो ईश्वर के द्वारा कहा गया उत्तम उपपादित तो, क्या गया, उसका उपसंहार करते हैं माया माया उपसभा मेघाकाशजलाकात सुव्यवस्थित माया जीवेशो करोती माया जीवेश आभास न कौतीत श्रुति में कहा गया माया भिन्न पद जीवेश जीवेशन जीवन आभास के द्वारा करती है सीधा से जीव ईश्वर है माया में प्रतिब हो गया तो ईश्वर हो गया और ज्ञान अथवा अंतक प्रतिबंब हो गया तो जीव हो गया श्रुति में कहा गया मेघा काश जलाकाश हो तो सुव्यवस्थित जैसे मेघाकाश जला जला और जलाकाश है चार प्रकार आकाश कहा गया था घटाकाश जलाकाश मेघाकाश और महाकाश और चार प्रकार चैतन्य कहा गया था कहा गया था मेघ घटाकाश के स्थान पर कौन सा चैतन्य है कूटस्थ है और जलाकाश के स्थान पर जीव मेघाकाश के स्थान पर और महाकाश के स्थान पर ब्रह्म ये चार में जैसे जलाकाश और मेघाकाश भिन्न है जलाकाश और मेघा काश भिन्न है एक ही कैसे एक ही यदि भिन्न है घटक तोड़ देंगे तो घटा जलाकाश रहेगा मेघा काश भी नष्ट हो जाएगा जलाकाश मेघा काश भेद है एक नहीं है जलाकाश मेघा काश एक है मेघ रहेगा तो मेघा काश होगा मेघ यदि नहीं रहे तो घटक के अंदर जल में आकाश रहेगा तो एक हो तो मेघा काश नहीं हो तो जलाकाश भी नहीं रहे और घट को तोड़ दिया जलाकाश नहीं रहा तो मेघ विभाग मेघा काश भी नहीं रहे एक नहीं बिना भी नहीं इसी प्रकार पद का वाच्यार्थ जीव तत्व पद का बाच्यार्थ ईश्वर इसमें भेद है बाच्यार्थ में अभेद नहीं है तत्पद त्वम पद का बाच्यार्थ है सहंकार अल्पज्ञ जीव और तत्पद का बाच्यार्थ है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर ये दोनों एक है बाश्चार्थ में बाश्चार्थ में भेद है इसको नहीं समझ करके कुछ लोग में ब्रह्म कह करके ईश्वर के साथ एकता करना चाहते हैं और कुछ नहीं समझ करके लक्ष्यार्थ में एकत्व तो है एक वाश्चार्थ तो एक में भेद है इसको नहीं समझ करके कुछ देवता देवतादि वेदांतों का खंडन करते हंसते भले देखो ये अपने को ईश्वर कहते हैं ईश्वर के साथ जीवे की एकता लक्ष्यार्थ में या बाश्चार्थ में लक्ष्यार्थ में वाचार्थ में एकत्व तो है वाचार्थ में भेद है वाचार्थ में भेद है हाँ वाचार्थ पारमार्थिक नहीं ये अलग है किंतु वाचार्थ में भेद है व्यावहारिक है वाचार्य व्यावहारिक भेद भी है घटाकाश मेघाकाश जिस प्रकार भिन्न भिन्न है इस प्रकार जीव ईश्वर इस प्रकार भिन्न भिन्न है ये बाचार्थ है और लक्ष्यार्थ क्या है जिस आकाश का प्रतिम्ब जल में घट जल में होगा उसी आकाश का प्रतिम्ब मेघा में होता है या दूसरे आकाश का जिस चैतन्य का प्रतिम्ब आपके बुद्धि में है एक ही ब्री जिस प्रकार आकाश है सब घट के अंदर जल रखने पर जलाकाश भिन्न भिन्न दिखता है या नहीं हजार घाट रखो स्वामी जल भर दो स्वामी आकाश का प्रतिम्ब दिखेगा, दिखेगा। ये प्रतिम्ब नाना ना है बिंब रूप आकाश कितने एक है जल घट के घाट के अंदर जल में जो आकाश का प्रतिम्ब और बड़े सराय है, है उसके अंदर भी जल का जल शांत है तो प्रतिबंध दिखेगा बिंब कितने हैं एक बिंब है प्रतिम्ब नाना है कहीं बड़ा है कहीं छोटा है किसी घटक हिलाओ उसमें प्रतिम्ब हिलेगा घट तोड़ दो नष्ट हो गया किसमें कंपन है किसमें टेढ़ा मेढ़ा है जैसे आपके मुख दर्पण दस रखो चारों तरफ टेढ़ा मेढ़ा दर्पण में मुख भी टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा अनेक दिखेगा जब दर्पण दस बीच रखोगे आपके मुख एक है ना दस बीच एक, एक रहेगा प्रति बनाना दिखेगा ठीक इसी प्रकार लक्ष्यार्थ शुद्ध चैतन एक है ये विचार करना है वाच्यार्थ को छोड़ करके लक्ष्यार्थ निश्चय करके एकत्व तो चिंतन करना चाहिए इसको नहीं समझ करके में ब्रह्म में ब्रह्म कह करके कोई अपने ईश्वर माने जीव ईश्वर का भेद व्यावहारिक है लक्ष्यार्थ में अभेद है ये समझना चाहिए तो मेघाकाश जलाकाश हुई वो तो सुव्यवस्थित हो दोनों दोन व्यवस्थित सिद्ध है ठीक है मे नीवेश्वर माईकत्व समान है कथम अभांतर भेद सिद्धि जीव माई है या ईश्वर माय है दोनों माई है तो दोनों में भेद क्यों होगा एक होना चाहिए यदि दोनों ही माई है कम अभार अंतर्गत अंतर भेद कैसे होगा इसके आशंक्य अस्पष्ट स्पष्ट उपाधि ईश्वर की रूपाधि माया है स्पष्ट है जीव के उपाधि अंत ही अस्पष्ट है अथवा अज्ञान अज्ञान माया में भेद पहले बताया था शुद्ध सत्य प्रधान प्रकृति को माया कहते हैं और मलिन सत्य प्रधान प्रकृति को अविद्या दोनों में सत्वगुण तो प्रधान ही अधिक है एकत्र मलिन है और एकत्र शुद्ध है शुद्ध होने के लिए जैसे असी भाग सत्वगुण रहे रज गुण तम गुण दस दस रहे तो सत्वगुण शुद्ध है जहाँ सत्वगुण चालीस है रजगुण तम गुण तीस तीस आठ होगी प्रधान कौन है सत्य गुण रजगुण तमुण दो है तीन में प्रधान कौन हुआ सत्व गुण प्रधान तो है किंतु किन्तु रजगुण तमगुण मिलकर उससे अधिक है अधिक जब रजगुण तमगुण हो जाएगा सत्वगुण कलुषित हो जाएगा तो ये हो गया मलिन सत्व अज्ञान में मलिन सत्व किन्तु प्रधान है मलिन सत्व प्रधानम य प्रकृत छा प्रकृति मलिन सत्व प्रधान इसको अविद्या कहते हैं और माया है शुद्ध सत्व प्रधान शुद्ध सत्व ही प्रधान ये दोनों का भेद बताया कहीं कहीं अविद्या माया वस्तु तो एक ही खाली भेद बताया और कहीं के अंत को उपाधि कहते हैं इसकी उपाधि जीव के लिए है उसके लिए उपाधि माया है दोनों में उपाधि में अस्पष्ट स्पष्ट उपाधि होने के कारण मेघाकाश जलाकाशत सिद्धि जैसे मेघाकाश जलाकाश जलाकाश का प्रत्यक्ष जल अधिकता है उसमें आकाश और बुद्धि है बुद्धि का ज्ञान आपको होता है साक्षी को तो बुद्धि में चैतन्य का प्रतिंब दिखता है और अज्ञान में जो चैतन्य का प्रतिंब जैसे मेघ में आकाश मेघ आकाश स्पष्ट है ऐसे अज्ञान सुश्रुति काल में अज्ञान है उसमें चैतन्य का प्रतिब रहेगा अनुमान से सिद्ध हुआ वो स्पष्ट नहीं अस्पष्ट अज्ञान में जो चित्त प्रतिब है माया अज्ञान एक सुश्रुति काल में है माया बीज उसमें चैतन्य का प्रतिब रहेगा अनुमान से सिद्ध हुआ वो स्पष्ट है और आपकी बुद्धि में जो चैतन्य का प्रतिबंध आपको स्पष्ट होता है इसे कहते हैं चेतन ओम कहते अपने को चेतन या जल मानते हो चेतन चैतन्य का स्पष्ट होता है जिस प्रकार जल में आकाश स्पष्ट दिखता है और मेघ में आकाश अस्पष्ट है मेघ आकाश जलाश जलाकाशरी दोनों की सिद्धि हो जाती वेद है एक स्पष्ट एक स्पष्ट सेन जीवेशुत मेघाशलाकाशत सुव्यवस्थित